काढ़ा जल्दी तोड़ता है पत्थर को भर भर इसको समय ज्यादा लगता है तो ये औसत बहुत ही अच्छी ठीक है, है ये आप सब गांव में रखिए इस औषध को अच्छा बड़ी बाटली आती है साढ़े चार सौ एम की वो खरीदेंगे तो बहुत सस्ती पड़ती है दो सौ सवा दो सौ रुपए की आएगी और उसमें कम से कम सौ लोगों का पत्थर टूट जाएगा छोटी बाटली तीस एम की मिलेगी ये तीस रुपए की देगा और बड़ी साढ़े चार सौ एम की लो तो दो सौ रुपए की देगा बहुत सस्ती और प्रभावी बहुत है ये अब इसका जरा देखो एक और इसमें बता देता हूँ कि ये जो बर्दरिस है ये जो औषध है बर्दरिस क्यों ये पत्थर तो तोड़ के निकालती ही है ये एक और बीमारी में बहुत काम आती है पत्थर जो दो जगह होता है आपको मालूम है या तो किडनी में या तो पित्त की थैली में पित्त की थैली यही औषधि पित्त की थैली का जब कैंसर होता है उसमें भी यही काम आती है पित्ताशय का कैंसर गोल्ड लेदर कैंसर उसमें भी यही काम आती है और ये औषधि काविड़ में भी काम आती है कावेड़ माने जॉन्डिस बच्चे का है तो औषध कम कर देना 10 थेम का 5 थेम कर देना सब बहुत प्रभावी है तो कैंसर जो है ना गोल ब्लेडर का किसी से ठीक नहीं होता वो इसी से ठीक होता गोल ब्लेडर के कैंसर के सब केस को डॉक्टर वापस कर देते हैं कि भगवान का भजन करो बस कभी भी मरोगे और ये औषधि में इतनी ताकत है कि बचा लेते कैंसर भी तीन एक महीना लगता है उसमें ठीक कर देते होमियोपैथी में खराब से खराब बीमारी को तीन महीना ही लगता है ठीक होने जो तीन महीने में कोई ठीक नहीं कर पा रहा है तो समझ लोग बेईमानी कर रहा है नहीं खाता नहीं उसमें औषधि नहीं डालेगा गोली खाली दे, दे देगा आपको तो दे। वो ही दम वाला तो वही तो सीधे मैं कहता हूं ना प्रवाही रूप में जो है लिक्विड है वो वो ही डालते हैं वही दम है ये मैंने इसलिए दो बातें और बता दी कि हो सकता है कभी कोई गांव में ऐसा केस आ जाए कि वो फिक्स है एग्जेक्ट है की गोल्फ ब्लडर में कैंसर है तो आप ये औषध चालू कर सकते और काविड़ है काविड़ जो बहुत बिगड़ जाता है ना काविड़ इसी से ठीक होता है फिर वो चूने की नीवरी से भी नहीं होता ठीक जब बहुत बिगड़ जाता है चले आगे, आगे। हाँ बताता हूँ बताता हूँ बताता हूँ लगभग तीन महीने से ज्यादा तो कभी नहीं देना पड़ता ज्यादा से ज्यादा आठ दस दिन देना पड़ता काबुड़ में इससे ज्यादा देना नहीं पड़ता ये सिर्फ पत्थर है पेट में तभी तीन महीने लगता है कांवड़ में तो ये आठ दस दिन नहीं ठीक कर देती